Welcome to Plaidapod, the official podcast of the Community for the Anthropology of Science, Technology and Computing. Here, we host dialogues and conversations about the theories, tools and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Plaidapus, the Castac blog. Enjoy. Primates ke peeche, Arjav Chauhan aur Virendra Mathur dwara likhit. आवश्यक सूचना एवं भूमिका यह लेख किसी भी समुदाय या जगह को गलत तरह से पेश करने का प्रयास नहीं है यह लेख एक चिंतन है जो लंबे समय तक एक जगह पर रहकर किए गए अवलोकन से उपजा है और चिंता उम्मीद और जिज्ञासा के भाव से उस जगह को याद करने का तरीका है इस लेख में जिस प्रकार वैज्ञानिक शोध होता है और उसे लिखा जाता है उसकी छवि आपको दिखेगी यह लेख अलग अलग विचारकों से उनके विचार लेकर और पढ़ के और कभी उनसे मिलकर बात करके और समझ के लिखा गया है क्योंकि यह अंत में दुनिया की असलियत को देखने का एक और तरीका मात्र है जैसे और अन्य चिंतन और उनकी अपनी टीकाएं और उन पर की गई टिप्पणियां हैं इसलिए यह लेख किसी लंबी वार्तालाप का एक हिस्सा मात्र है और इसे आप सभी से साझा करने का उद्देश्य इस संवाद को आगे बढ़ाना है उसमें जोड़ना है कृपया इसे इसी प्रकार स्वीकार करें मंडल घाटी में हर नया दिन अपनी नई कहानी बुनता है और कोई दो दिन एक समान नहीं गुजरते मंडल घाटी किसी भी मध्य हिमालयी घाटी की तरह जो अपने बीच परपते छोटे छोटे गांवों से समृद्ध है इसकी हवा में रीति रिवाजों परंपराओं और संस्कृति की एक सूफी महक घुली है मंडल घाटी के भूदृश्य की संरचना में मानव कृषि गतिविधि को दर्शाते खेत क्रमशः आसपास फैले अरण्य से आके मिल जाते हैं यह घाटी केदारनाथ वन्यजीव जीव का दक्षिणी प्रवेश द्वार है हर सुबह इस घाटी के निवासी अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं एक पट की लिपि का जैसे पालन किया जाता हो गौशाला की सफाई गायों की देखभाल लकड़ी सूखी घास और चारा इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाना गांव के बाजार या निकटतम शहर गोपेश्वर हो आना या खेतों में काम करना देखा जाए तो दैनिक जीवन में करने को सीमित ही गतिविधियां और संभावनाएं होती हैं मंडल घाटी में और फिर भी हर दिन दूसरे से अलग घटित होता है ग्रामवासियों की तरह ही हम भी एक पटकथा लिपि का अवचेतन रूप से पालन करते हम इस लेख के लेखक मंडल घाटी में हिमालय लंगूर परियोजना एच के अंतर्गत शोध कर रहे शोधकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं एच एक शोध समूह है जो आज जंगली हिमालयन लंगूर के व्यवहार का अध्ययन करता है और इस भूदृश्य के संरक्षण के हित में कार्यरत है वीरेंद्र उत्सुक थे हिमालयी लंगूरों के यात्रा मार्गों को समझने के लिए और अपने शोध में यह जानना चाहते थे कि किस प्रकार लंगूरों के ये यात्रा मार्ग और उनका भ्रमण और गतिशीलता मनुष्य के साथ उनके संबंध को आकार देती है और जब एक एथनोग्राफी के माध्यम से ये जांच रहे थे कि मानव और प्रकृति के बीच पनपे संघर्ष किस प्रकार सामुदायिक रूप से अधिकृत वन क्षेत्र में पर्यावरण अनुसंधान प्रथाओं को प्रभावित करते हैं हमारी पहचान स्थानीय समुदाय द्वारा अपनाई गई और चरित्रित की गई पहचान से बहुत अलग और पृथक भेल भले ही हो परंतु मंडल घाटी में हमारा जीवन उस ग्राम के समुदाय से वहां बसने वाले इंसानी अस्तित्व से परे एक जीवंत प्राकृतिक संसार से और वहां के भूदृश्य से बन चुके संबंधों में उदित और घटित होता था इस निबंध द्वारा संक्षिप्त में मंडल घाटी में बाहरी शोधकर्ताओं के रूप में स्थानीय ग्राम निवासियों के साथ हमारे संबंधों की भावपूर्ण मुद्राओं पर मनन करते हैं इस निबंध का विषय उन चर्चाओं और चिंतन से वार्तालाप करता है करना है, जो हिमालय जैसे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सीमांत भूदृश्य में और जहां सामाजिक और परिस्थिति की तंत्र और ताकतें परस्पर क्रिया करती है वहाँ की निर्णय प्रणालियों की संरचनाओं पर विचार करते हैं हम हिमालय के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान और सामाजिक संरचनाओं के बीच पारस्परिक क्रियाओं की अनिश्चितताओं और भावपूर्ण प्रकृति को उजागर करते हैं इस लेख के द्वारा हम आपको फील्डवर्क की विधि पर और वैज्ञानिक अनुसंधान को संचालित करने हेतु एक ग्राम समुदाय में अपना स्थान बनाने की क्रिया पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं लंबे समय से अध्ययन का विषय रहे एक हिमालयी लंगूर दल का पीछा करना हमारे फील्डवर्क का मुख्य हिस्सा था आदर्श परिस्थितियों में हम लंगूर दल का सुबह से पीछा करते हुए उन्हें उस स्थान से ट्रैक करना शुरू करते जहां वे पिछली रात पेड़ों में सोने के लिए रुक गए थे और शाम तक उनके साथ चलते जब वे सोने के लिए एक नए वृक्षों के समूह में पहुंचते, लेकिन बिना व्यवधान के पूरा दिन फील्डवर्क हो जाना ऐसे दिन दुर्लभ थे हमारे शोध कार्य का ध्येय प्राप्त होगा उसका निर्धारण तो रिसर्चर और लंगूरों स्थानीय ग्राम समुदाय और व्यापक प्रकृति जिसने सबको घेरा है के बीच के परस्पर बदलते संबंधों पर आधारित था लंगूरों का यह दल कृषि योग्य खेत छोटे सड़क किनारे बने होटल छोटे गांव, फलों के छोटे बागान और इस सब को घेरे जंगल के एक विविध मिश्रित भूदृश्य में रहता है हर शाम हमारे शोध दल का कोई एक सदस्य लंगूर दल के अंतिम देखे गए स्थान की सूचना हम सभी को पहुंचा देता था इस स्थान का पता होने ह... होना हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता था कि अगले दिन लंगूर किस दिशा में और किन क्षेत्रों में जा सकते हैं हम आमतौर पर भोर होने से पहले उठ जाते उठते ही सबसे पहले बाहर निकल मौसम का आकलन करते सर्दियों में हम पाव फटने से पहले ही सुबह की उस करारी ठंड में अपना फील्ड वर्क प्रारंभ कर देते सर्दियों में सुबह की धूप घाटी में बसे गांव और तलहटी में बिछे खेतों 9 बजते बजते पहुंचती गर्मियों में भी हम जल्दी उठते इससे पहले कि सुबह की चिलचिलाती गर्म धूप पूर्वी चोटियों के ऊपर से होकर घाटी में उतर आए मानसून माह की अपनी चुनौतियां होती और हम अपना फील्ड वर्क कभी देरी से भी शुरू करते क्योंकि सुबह सुबह तो रात के अंधेरे में शुरू हुई बारिश ही नहीं थमती थी यह मौसम अत्यधिक निराशा और अनिश्चितता लाता था क्योंकि जंगल में फिसलन भरी चट्टानों और रास्तों पर लंगूरों का पीछा करना कठिन हो जाता था भले ही मौसम साथ दे फिर भी शोध का हो जाना डाटा का संकलन हो जाना और आज के फील्डवर्क को कौन संभावी मतभेद संघर्ष बाधित कर सकते हैं यह सब इस पर निर्भर करता था कि लंगूर अपने सोने के स्थान से निकलने के बाद किस दिशा में यात्रा करेंगे हर दिन के कार्यों में अनिश्चितता होती और हमारे रोज के निर्णय इस पर केंद्रित होते थे कि इस घाटी में हमारे उपस्थिति को कैसे कम से कम प्रदर्शित किया जाए और मंडल निवासियों से हो रहे संघर्ष और मतभेदों को टाला जाए मंडल घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है उत्तराखंड राज्य में हिमालय की कुछ सबसे प्रभावशाली पर्वत चोटियां और नदी द्वारा तराशी गई बेमिसाल घाटियां और प्राचीन मार्ग और संस्कृतियों का घर है और अनेकों रहस्यमय हिंदू मंदिर प्रत्येक मंदिर के पौराणिक महत्व से संबंधित लोक कथाओं का एक पारंपरिक खजाना है उत्तराखंड राज्य में इन मंदिरों का दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में बसा होना इनके रहस्यमयी आकर्षण को प्रबल करता है इन्हीं मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध चार हिंदू मंदिरों का एक समूह है जिसे चारधाम या छोटा चारधाम नाम दिया जाता है 1970 के के के दशक से ही और फिर सन 2000 में एक राज्य बन जाने के बाद और भी उत्तराखंड राज्य ने एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा है इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यटन को राजस्व और रोजगार का स्रोत बनाना है इस प्रकार धर्म और पर्यटन का एक कुशल संयोजन करके उत्तराखंड ने चारधाम को एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया है जो हर साल लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है इस योजना ने विकास के नाम पर सरकारी और निजी निवेशकों को भी आकर्षित किया है चार धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से गढ़वाल में स्थित है और मंडल घाटी से होकर गुजरता है तीर्थ यात्रियों तीर्थ यात्रियों का ये आवागमन जिसमें हर साल चार धाम यात्रा के महीनों में भारी बढ़ोतरी होती है मंडल घाटी के निवासियों के लिए कुछ मुनाफे और समृद्धि की उम्मीद लेकर आता है मंडल घाटी की समृद्ध जैव विविधता यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर विकासशील आकांक्षाएँ और धीरे धीरे फीकी पड़ती खेती हर, पहचान यहाँ की सामाजिक और पर्यावरण की परस्पर संबंधित परिस्थिति को आकार देती है इस घाटी में बसा मंडल गांव वह स्थान है जहाँ 1973 में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था यह वो समय था जब प्राकृतिक चेतना चेतना को लेकर जागरूकता ऊंचाई पर थी। यह प्राकृतिक का प्रकृति और संस्कृति के परस्पर रिश्तों पर आधारित था वही रिश्ते जिन्होंने एक पहाड़ी पहचान को स्थापित किया आज चार धाम में से दो धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाला राजकीय राजमार्ग मंडल घाटी से होकर गुजरता है हिमालय में पर्यटन और विकास को बढ़ाना बढ़ावा देने की राष्ट्रीय और राज, राज्य स्तर की नीतियों के फलीभूत मंडल घाटी में भी विकास कार्यों ने गति पकड़ी है भारत में दक्षिण पंथी केंद्र सरकार द्वारा हाल में चार धाम यात्रा को उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयासों ने भी मंडल घाटी क्षेत्र में विकासात्मक आकांक्षाओं को प्रेरित किया है मंडल से होकर गुजरने वाली इस एकमात्र सड़क से गुजरने वाले यात्रियों का ट्रैफिक हर साल बढ़ा ही है इन बढ़ते हुए यात्रियों से होने वाली कुछ अधिक कमाई के चलते सड़क के किनारे के खेत की जमीन पर अब होटल रेस्तरा या दुकानें खड़ी कर दी गई है इस प्रकार का चलन पूरे हिमालय क्षेत्र में देखा जा सकता है जहां की पहाड़ी पहचान देश या राज्य स्तर पर हो रहे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों और नीतियों के प्रभाव स्वरूप सतत नई परिभाषा लेती रही है अकादमिक लेखकों जैसे अग्रवाल गोविंद राजन और माथुर ने इस बदलती और लचीली पहाड़ी पहचान की अपने लेखन में गहराई से चर्चा की है हालांकि मंडल क्षेत्र के ग्रामवासियों की मुख्य रुचि अब पर्यटकों की सेवा करने में बदल रही है तब भी इस घाटी ने अपनी ऐतिहासिक प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को नहीं खोया है वास्तविकता में पहाड़ी पहचान को बनाते इन तीन स्तंभ ने मंडल घाटी जैसी और अन्य घाटियों को उनकी पर्यटन अपील प्राप्त करने में बड़ा योगदान निभाया है और दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि आधारित आर्थिक ढांचे पे अत्यधिक दबाव पड़ा है और साथ ही साथ विचारों जीवन शैली और पूंजी के प्रवाह ने नई आकांक्षाओं को जन्म दिया है जिन्होंने कृषि आधारित जीवन यापन की महत्ता को कम किया है जो सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना कृषि आधारित इस जीवन शैली के चक्के पर बुना गया था वो अब कहीं कहीं से दरकने लगा है समूचे मंडल क्षेत्र में फसल के उत्पादन में गिरावट आई है कैश आधारित बाज़ार के विकास के साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए जीवन यापन करना कठिन होता गया है इस प्रकार तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सेवा का प्रबंध करना तेजी से एक वैकल्पिक और जीवन यापन का प्रभुत्वपूर्ण साधन बन गया है बहरहाल पर्यटन से हो सकने वाली यह आय किसी प्रतिष्ठान की राज्य मार्ग से निकटता पर निर्भर करती है इस प्रकार समुदाय के परिवारों में आय के आधार पर वर्गीकरण और मतभेद की भावना पैदा करती है चारधाम तीर्थ यात्रा में एक पड़ाव होने के अलावा इस क्षेत्र में पर्यावरण और वन्यजीव जीव शोधकर्ताओं प्रकृतिवादी और बैकपैकर्स की भी गहरी रुचि रही है ये सभी समूह स्थानीय लोगों के लिए फील्ड गाइड या शोध सहायक जैसे वैकल्पिक रोजगार के अवसर खोलते हैं एच से जुड़े हम शोधकर्ता एक ऐसा समूह थे जो पूरा वर्ष पूरे वर्ष मंडल में रहते जबकि पर्यटक और तीर्थयात्री यात्रा के महीने में केवल कुछ दिनों के लिए ही मंडल में रुकते फिर जब चार धाम मंदिरों के कपाट नवंबर से अप्रैल तक शीतकालीन महीनों में बंद हो जाते तो मुख्यतः तीर्थयात्रियों के रूप में आए का एक भी सूख जाता सर्दियों के महीने में केवल कुछ ही पर्यटक आमतौर पर निचल निचले मैदानी इलाकों से बर्फ देखने और स्नोफॉल के अनुभव करने मंडल तक ही यात्रा करते थे दूसरी ओर एक शोध समूह के रूप में मंडल में लगातार रहते हुए भी हम कुछ ही परिवारों को निरंतर निरंतर रोजगार और व्यापार प्रदान कर पाते थे ऐसे में हम शोधकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के बीच एक अनोखा और कभी कभी सहज करने वाला एक ऐसा रिश्ता बन जाता जिसमें एक पक्ष दूसरे पर परस्पर सत्ता और अधिकार जताते पर्यटन पर निर्भर होती अर्थव्यवस्था से उपजे प्रभाव स्थानीय समुदाय के बीच हमारे संबंधों में समाहित हो गए और इन संबंधों ने हमारे शोध करने की सीमाओं को प्रभावित और उनके निर्धारित भी किया वैसे भी देखें तो मंडल एक सक्रिय स्थल है फ्रिक्शन के लिए हम इन फ्रिक्शंस का अनुभव तो करते ही थे और हम इनका कारण भी थे क्योंकि हमने चयनात्मक रोजगार उत्पन्न किया था यह फ्रिक्शंस तब पैदा हुए जब हम शोध करता जो कि इस जगह या इस समुदाय से नहीं थे ने इस घाटी में अपना स्थान अपनी जगह बनाने आरम्भ की और अपने दैनिक आचरण शोध प्रणाली और अपनी गतिविधियों और भ्रमण के माध्यम से यहाँ के ग्राम निवासियों और मानव से हटके जो जीवंत विस्तार है, उससे एकसार हुए कभी कभी जब हम उस जगह की ओर जा रहे होते थे जहाँ लंगूरों को पिछली बार देखा गया था तो रास्ते में कुछ नज़रें हमारी तरफ मुड़ती कुछ गर्म जोशी से भरे नमस्कार और अभिवादन होते तो कुछ और जिज्ञासु और शरारत से भरे लोग टिप्पणी करते हुए पूछते और आज लंगूर देखने के लिए तैयार हैं इससे पहले कि लंगूर अपना दैनिक भ्रमण शुरू करें हम उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते जहां वे पिछली रात सोए थे इसका मतलब यह नहीं था कि अब उनके मिल जाने पे दिन भर शोध कार्य आसानी से हो पाएगा जिस लंगूर दल का हम अपने शोध के लिए पीछा करते थे वह जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हुए अक्सर खेतों में से होकर गुजरता था यह बड़ा लंगूर दल खेतों से गुजरते हुए खेत में हो रही फसल को रोनता हुआ और खाता हुआ निकल जाता ग्रामवासी अक्सर शोधकर्ताओं को लंगूरों को खेतों में लाने के लिए दोषी ठहराते थे। एच एल के अब तक के शोध के दौरान देखा गया है मंडल घाटी में ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है ऐसे संघर्षों ने शोधकर्ताओं और ग्रामवासियों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण और इकट्ठा कर दिया है क्रमशः कृषि क्षेत्र और गांव के पास के क्षेत्र अब नो रिसर्च जोन बन गए हैं या कहें तो ऐसे क्षेत्र जहां लंगूरों पर शोध कार्य मुमकिन नहीं है इस प्रकार किसी भी दिन लंगूर दल कहाँ को जाएगा यह उस दिन के शोध की सफलता को निर्धारित करता था यदि लंगूर कृषि क्षेत्रों में चले जाते या गांव से होकर गुजरते तो कुछ घंटों या और अधिक समय तक किसी प्रकार का डेटा एकत्रित नहीं किया जा सकता था उन क्षणों में हम इंतज़ार करते आशा करते हुए कि लंगूर रिसर्चेबल जोन में चले जाएं। फ्रिक्शंस और संघर्ष हमारे शोध को आकार दे रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप जो वैज्ञानिक जानकारी अंततः उत्पादित होने वाली थी उसे भी प्रभावित कर रहे थे ग्रामवासियों और शोधकर्ताओं के समूह के बीच संबंध नाजुक हो गए थे ग्राम समुदाय से जो तीन फील्ड सहायक हमारे साथ काम करते थे उन्हें छोड़कर अधिकांश ग्राम निवासी हमारे शोध परियोजना के औचित्य और में कम रुचि रखते थे कभी कभी ग्रामवासी संदेह पूर्वक हमारे काम के बारे में पूछते थे जब वह हमें दूरबीन और कापी पेन हाथ में लिए सड़क किनारे खड़े हो जंगल से खेत में बढ़ते हुए लंगूर दल को देखते हुए या उसका अवलोकन कर, करते पाते जब हम लंगूरों का पीछा करते करते तो अधिकांश लोग हमें कुछ हद तक अजनबी समझते हुए आश्चर्य में देखते थे इस प्रकार की भावना कि हमारी इस क्षेत्र में स्वागत नहीं है समय के साथ आती जाती रहती थी। इस हमने, इस निबंध निबंध हमने हमने में इन भावनाओं के उत्पन के उत्पन्न होने कारणों पर विचार करने की कोशिश की और यह पाया कि उन्हें इन्हें समझने के लिए ऐतिहासिक अधिनिकरण बाजार से प्रेरित नीतियों और सरकारी शा, शासन के प्रभावों का परीक्षण करना आवश्यक है जिन्होंने धीरे धीरे यहाँ के समुदाय को यहाँ के जंगलों से दूर किया है प्राइमेट्स पर शोध करते हुए और मंडल के समुदाय के साथ संवाद करते हुए हम स्थानीय लोगों और घाटी में मौजूद मानव से हटकर प्राकृतिक जीवन के साथ एक रिश्तेदारी स्थापित करने में अभ्यस्त रहे हमारे लिए मंडल घाटी इन रिश्तों और संबंधों में प्रकट होती है और यह प्रदर्शित करती है कि ये रिश्ते और संबंध प्रतिदिन अनगिनत तरीकों से एक दूसरे को छू गुजरते हैं यहीं इस घाटी में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के ध्येय से हमने अपना स्थान बनाने की कोशिश की और चूंकि मंडल घाटी में कभी भी दो दिन एक जैसे नहीं होते तो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान का ध्यय भी रोज के के इस बदलाव के में बदलता।